एक बच चुके हैं जी हां छुट्टी का दिन है आप सभी आराम फरमा रहे होंगे और बहुत ही आनंद और खुशनुमा अनुभव कर रहे होंगे छुट्टी का दिन सभी को अच्छा लगता है और छुट्टी का दिन को और अच्छा बनाने के लिए हमने आपके लिए ख़ास ये कार्यक्रम रखा है जिसका नाम है सलामी ज़िंदगी जहां पर हम लोग अपने सीनियर सिटीजन से बात करते हैं और उनके कुछ ख़ास अनुभव को आप तक पहुँचाते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ इस शो को जजाने के लिए हमारे साथ प्रमोद जी हैं बोरीवली से बिलोंग करते हैं और उमा फूड प्रोडक्ट कंपनी है उनकी खुद की कंपनी है उसको वो डील करते हैं तो आइए आप सभी की तरफ से प्रमोद जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच साहिबा जी जी प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और जैसे कि हम लोग खास करके आपके कुछ जीवन के खास अनुभव को हम लोग सुनना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आपका अभी वर्तमान समय में एज क्या है आज मेरी उम्र 68 इयर्स कंप्लीट कम्प्लीट हो चुकी है अच्छा अच्छा लेकिन आज भी आप चलते फिरते हैं तो ये आपका सेहत का राज क्या है मेरे सेहत का राज यानी एक तो मैं नियमित रूप से खाना खाता हूं और ज़्यादा खाना नहीं खाता जितना ज़रूरी है उतना ही पर्याप्त ही खाता हूं और दूसरा एक है मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ जो मेरी जर्नी है उसका उसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूं उसका अच्छा, अच्छा। जो मेडिटेशन वगैरह मैं करता हूँ उससे लोग कहते हैं कि मैं देखने में, में मेरी उम्र दस बारह साल कम ही लगती है और ऐसी तबीयत की कोई कम्प, खास कंप्लेंट भी नहीं है अच्छा अच्छा चलो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस उम्र में भी सिक्सटी नाइन रनिंग में आप आराम से चल फिर सकते हैं और ट्रैवलिंग भी करते हैं आज बोरीवली से आप यहाँ पर आए तो ट्रैवलिंग करके आए हैं और ग्रुप को भी लेके आते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका सेहत बहुत ही अच्छा है आप मेनटेन कर रहे हैं अपने आप को और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस उम्र में भी आप आध्यात्मिक को अच्छा मानते हैं और आध्यात्मिक का ज्ञान आप चिंतन मनन करते हुए मेडिटेशन करते हैं और साथ ही साथ अपना खाने के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देते हैं जितना ज़रूरत है उतना खाना टाइम टू टाइम आप खाते हैं जिसकी वजह से आपका सेहत में ये अच्छा सुधार है तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमोद जी हमारे साथ हैं बोरीवली से बिलोंग करते हैं और 69 रनिंग में हमारे साथ बैठे हुए हैं तो उनकी आवाज़ से भी आप वाकिफ़ हो गए हैं और अंदाज़ा लग रहा होगा कि हेल्दी वेल्दी हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि 69 इयर्स हो गए तो सात साल पहले आपकी जो बचपन की बातें हैं कुछ स्कूलिंग की बातें ताज़ा कराइए और अपने बारे में भी बताइए कि आप आपका जन्म कहाँ पर हुआ आपकी फैमिली में कौन कौन है मेरा जन्म बॉम्बे में सेंटाक्रूज में हुआ जी और उधर ही में पल्ला बड़ा हो गया उधर स्कूलिंग भी हो गई मेरी तो मेरी स्कूलिंग मराठी माध्यम से हो गई हुई थी अच्छा अच्छा और दूसरी बात यह है कि बचपन से ही मुझे ड्रामा का नाटक में भाग लेने का डिबेट्स में भाग लेने का इसका काफ़ी शौक रहा और मैं हमेशा लेते रहा और मुझे नतीजे भी बहुत अच्छे मिले उसमें मेरा काम को हमेशा सराहा गया काफ़ी प्राइजेस मिले बाद में जब कॉलेज लेवल तक आया तभी इंटर कॉलेज स्पर्धा में भी भाग लिया उसमें भी मेरिट सर्टिफिकेट्स मिले ऐसे आगे चलकर मैंने वर्तमान पत्रों में भी काफ़ी लेख मेरे प्रसिद्ध हो गए जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप्स के जो मराठी दैनिक हैं लोकसत्ता उनका एक पाक्षिक भी है लोकप्रभा और भी काफ़ी इसमें स्पोर्ट्स और सामाजिक जीवन पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि एक संस्था है अल्कोहलिक एनोनिमस जो दारू के व्यसन को छुड़ाने के लिए एक एनजीओ है मुफ्त में काम करती है और मदद करती है तो उनका ऐसे टाइप के काफ़ी इंटरव्यूस मैंने लिए बाद में मैं रेडियो का अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी बन गया तो रेडियो में ड्रामा सेक्शन में, में मेरे मुझे चुना गया जो तो जब भी उनको रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती थी मुझे बुलाते थे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थामा देते थे और मुझे मेरे आप पार्ट अदा करना रहता था बहुत मज़ा आता था ऐसा मेरा जीवन रहा फैमिली के बारे में बताइए कौन कौन अभी है और... मेरी फैमिली हमारा जैसे कि टिपिकल भारतीय फैमिली रहती है मेरे माता पिता मेरे एक बड़े भाई वो उनकी शादी होगी मेरे मेरे से पाँच साल बड़े थे उनकी शादी होगी और वो दूसरे घर में रहते थे लेकिन लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं हमारे आज भी मेरी भी शादी हो गई मुझे एक लड़का और एक लड़की हैं आज उनकी उम्र ही उनके मेरा पोता एक चौदह साल का है और नाती मेरी बारह साल की है और माता पिता माता पिता काफ़ी नाइन्टी थ्री में पिताजी का देहांत हो गया और '95 में माताजी गुजर गई तभी से मेरे जीवन में जब मा, माता दो, दोनों पेरेंट्स को मैंने खोया तो मेरे एक जीवन में एक वाइड जैसा आ गया और शायद उसी वॉइड ने मुझे परमात्मा की ओर प्रवृत्ति किया होगा ये आप मानते हैं हाँ मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि मेरी माँ मा को बहुत टेंशन करने की आदत थी अच्छा तो जब जब भी वो टेंशन करती लेकिन वो बहुत धार्मिक आ, स्त्री थी तो मैं उनसे कहता था आपको मेरे काम से टेंशन हो रहा है ना तो आप कुछ धार्मिक बुक पढ़िएगा मेरे लिए कुछ सप्ताह कीजिएगा तो उसका फायदा मुझे भी होगा तो मैं मैं स्पेशली कहता था कि उन्हें थोड़ा मन को विश्राम मिले उन मन थोड़ा शांत हो लेकिन मुझे भी ऐसी एक आदत हो गई तो मेरे लिए मेरी माँ हमेशा कुछ पढ़ती थी प्रे करती थी और इन्हें देखने जा जाए तो मुझे आगे मेरा जब जब मैंने बिजनेस चालू किया तो बिजनेस में भी उसका काफी फायदा हुआ मुझे तो जबी भी माँ माँ का देहांत हो गया तो वो जो एक आध्यात्मिक शक्ति इनडायरेक्टली मेरे जीवन में मेरा जीवन सुखमयी बनाती थी सरल बनाती थी वो मैं किधर मिस करने लगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड था वो आपने बताया है और अभी आपके बड़े भाई हैं जो पाँच साल बड़े आपसे वो भी आपके आसपास ही रहते हैं और आपका और उनका बहुत ही अच्छा समन्वय है दोनों एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं बातचीत चलती रहती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा फैमिली में सबसे ज़्यादा जो है आपको अच्छा कौन लगते थे क्यों लगते फैमिली में मेरे जीवन में तीन स्त्रियां आई पहली मेरी माँ दूसरी मेरी युगल और तीसरी मेरी बेटी तो माँ से मुझे क्या प्राप्त हुआ मैंने बताया ही और मेरी और मेरी युगल जैसे भले हमारे अरेंज मैरिज थी लेकिन हमारे संस्कार इतने और हमारे जो ये लाइक्स डिसलाइक्स थे वो इतने मिलते जुलते थे तो उसी से बिजनेस की आइडिया आई मुझे बिजनेस में जाना मैं चाहता था और गए भी हम लोग लेटर ऑन पर उनमें मेरी आ, मिसेस का बहुत बड़ा योगदान है और तीसरी रही मेरी बेटी प, मेरी बेटी दूसरी है उसके पहले मेरे मुझे बेटा हुआ था जब बेटी हुई तभी अभी हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो, जो विचारधारा है उसमें समझते हैं बेटी होगी जिम्मेदारी आगी और मेरी माँ हमेशा कहती थी बेटी होगी तो उसकी शादी का प्रबंध अभी से ही करना चाहिए <laughs> तो मुझे लगा कि मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास लेवल पे अटक जाऊँगा तो मुझे उससे उभरना है ऊपर आना है और कुछ ज़्यादा कुछ करना है उसी से मुझे बिजनेस के लिए मैं प्रवृत्त हो गया <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आपके फैमिली में तीन जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका सम्मान सदा रहा जिसकी वजह से आप उनको अभी भी याद करते हैं खुशी होती है आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन के इस अंतराल में जीवन के इस पड़ाव में कई चीज़ें हमारे बीच में आती जाती रहती हैं और हम जिस तरह की सोच बना के रखते हैं और जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है उसी अनुसार हमें फल भी मिलता है कहते हैं कि जैसा सोच वैसा आपका जीवन बनता है जैसी आपकी वाणी वैसे आपका व्यवहार बनता है अगर आप कड़ू वचन बोलेंगे तो लोगों से आपका बनेगा आपको मीठा बोलना पड़ेगा तब जाके वो सारी चीज़ें आपके अनुकूल भी हो सकता है टाइम जरूर लगता है लेकिन हर चीज़ समय तो आगे बढ़ते हैं हैं और जैसे कि हम लोग बात करते ज़िंदगी में जो आपको बहुत अभी भी याद आता है उनकी कौन सी ऐसी बात जो आपको अच्छी लग स्कूल लाइफ में ग्यारहवीं एस एस सी थी तो एक हमारे मराठी और हिंदी पढ़ाने वाली एक टीचर थी तो वो इतने अच्छे ढंग से पढ़ाती थी तो उनकी पढ़ाई की पढ़ाई के कारण ही मुझे भाषाओं में दिलचस्पी बढ़ी मेरी तभी तक मुझे याद भी नहीं था कि मैं मुझे लैंग्वेजेस इतनी अच्छी लगती है उनकी पढ़ाई के वजह से मुझे भाषाओं में ज़्यादा रुचि लगी मैं ज़्यादा किताबें पढ़ने लगा खुद को एक्सप्रेस करना मैंने सीखा और आज मैं मेरे काफी लेख भी छप चुके हैं जैसे मैंने बताया छोटी छोटी नाटिकाएं भी लिखता हूँ बहुत प्रोग्राम करता हूं और उसका सभी का श्रेय मैं उन टीचर जी को देना चाहता हूं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हिंदी टीचर आपका मराठी और हिंदी दोनों सिखाते थे चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में अब हो गया छोटा सा ब्रेक का टाइम तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गीत सुनाते हैं तो आप किस टाइप के गीत पसंद करते हैं पहले तो मुझे आ, हिंदी पिक्चर के गीत बहुत अच्छे लगते थे लेकिन अभी समय अनुसार शायद अभी ज़्यादा मैं भजन वगैरह सुनना प्रीफर करता हूँ तो लेकिन आपकी चॉइस से आप लगा सकते नहीं, हैं नहीं नहीं पहले जो आप फिल्मी गीत आपको पसंद आते थे उसमें से कुछ है गीत जो आपको बहुत पसंद आते थे उसके बारे में बताइए एक हाथ कोई गीत जो आपको याद हो अभी। तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर्स में रोशन जी मदन मोहन जी शंकर जय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आर डी सभी के गीत मुझे बहुत अच्छे लगते थे जहाँ तक कि थोड़े अनु मलिक जी के भी गीत भप्पी लेरी जी के भी पहले के गीत नवशाद जी के बहुत एक जमाना ऐसा था कि हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती थी तो हम लोग देखने की कोशिश करते थे हमारा बड़ा अठारह बीस दोस्तों का ग्रुप था और एक एक पाँच सात साल का पीरियड ऐसा भी था हर पिक्चर में हीरो कौन हीरोइन कौन म्यूजिक डायरेक्टर कौन तो गौंसा गीत किसने गाया सब आपको याद रहता है हाँ वो एक <laughs> शौक था लेकिन समय अनु जैसा वक्त चले जाता है रुचि भी बदलती जाती है। सही बात है। तो मैं चाहूंगा कि कौन सा एक गीत जो है बहुत ही आपने पॉपुलर समझा या आपको टच ही करता था फिल्मों में तो वो गीत का एक लाइन सुना दीजिए किशोर कुमार जी का एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने की कोशिश करता हूँ घुँगरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं घुँगरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा ही मैं में बनता ही रहा ये गीत क्यों अच्छा लग रहा है आपको क्या इसमें है? जिसमें थोड़ी भावनाएं है ना फीलिंग्स ज़्यादा फीलिंग करते हैं है ना? इसमें गीत सुनते सुनते ऐसा लगता है कि कुछ चालक चीज है लेकिन वो क्या है वो पता नहीं चलता पसंद तो सभी कहा था ये गीत मैंने देखा कि कुछ समय पहले हमारे एक दोस्त को ये गीत यूं ही लगा दिया था रेडियो पे प्ले कर दिया था यही तो गाना यही गाना हाँ। तो जैसे ही गाना गाना पूरा होते ही फोन आ गया उसका बोला बहुत बढ़िया आपने सुनाया हाँ। <laughs> ये मुझे लगता है आम इंसान की जिंदगी ऐसी होती है शायद कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है सब जैसी परिस्थिति उसे ही घुमाती है वो ऐसे घूमते रहे थे वैसे ही बचते रहे शायद ऐसा होगा आ, क्योंकि हम सभी की तरह हाँ। वर्ल्ड की ड्रामा ही समझते समझ कुछ कर कुछ कराने वाला कोई ऊपर बैठा है जो करा रहा है इन सारी चीज़ें की वह शायद इसी वजह से ये भाव इसमें दिखता है जिसकी हाँ। वजह से आपको ये पसंद आता है गाना तो चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये गाना बहुत पसंद आया होगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रमोद जी से जो बोरी से बिलोंग करते हैं और खुद बिजनेस करते हैं तो आइए उनके बिजनेस के बारे में कुछ जानने की थोड़ी देर में लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि एजुकेशन जैसे हम लोग करते हैं जैसे आपने की पढ़ाई पूरी हुई पढ़ाई पूरी होते होते जैसे कि हम लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं आठवीं नौवीं दसवीं से ही हमारा सोच चलता रहता है लेकिन कोई ऐसा मोटिवेटर्स भी नहीं होता कि हमें यही पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पूरा चैन कराए दिखाए समझाए टाइम ऐसा रहता है कि हमारे स्कूल लाइफ एंड घर यही चीज़ों में हमारा टाइम निकल रहा है कोई ऐसा बीच में कोई व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिलता कि भाई आ, हाँ ये बच्चे को ये ये सीखना चाहता है ये करना चाहते हैं या इसके सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छा है इसके मार्क्स ज़्यादा इसमें आते हैं हाँ। तो वो चीज़ें पकड़ के कोई हमको आगे बढ़ाने का ऐसा आ, कुछ सोर्स उस समय नहीं था नहीं कुछ नहीं था मेरी एसएससी 64 में हुई तो उस समय एक एजुकेशन की पद्धति थी आज आज का एजुकेशन की पद्धति ऐसी है कि जॉब औरिएड है पढ़ाई के पीछे का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके लेकिन उस वक्त जो हमारी टाइप की पढ़ाई थी उसमें उसे कहा जाता था वो ब्रिटिश पद्धति की जो ब्रिटिशों ने डाली थी और ब्रिटिशों को सिर्फ भारत से सिर्फ क्लार्क ही चाहिए थे तो थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान होना चाहिए तो एक अच्छा क्लार्क बन सकता था हमारे समय में तीनों सिर्फ तीन ही लाइने थी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस और मैं जब भी कॉलेज में जाने लगा तभी तो साइंस को बहुत महत्व दिया जाता था बच्चा साइंस में गया उसका मतलब वो इंटेलिजेंट है तो वो उस कारण मैंने साइंस ज्वाइन की भले मैं पढ़ाई में अच्छा था लेकिन आज विचार करता तो मुझे लगता था कि लग रहा है कि शायद मैं भाषाओं में जाता था और बड़ा और ऊपर आता था और मुझे मेरे मन आ, क्षेत्र में कुछ यानी कि मैं कमा भी सकता था और लाइन एंजॉय भी कर सकता था या लॉयर में भी जाता था लॉ भी पढ़ता था तो मेरे वक्तृत्व के जो मेरे गुण है उसे अच्छा जस्टिस मिलता था लेकिन तभी की पद्धति ये थी इट वाज इट वॉज टू गो इन द साइंस डिसिप्लिन ऐसा समय था वो तो मेरा बीएससी एस सी ऑनर्स हुआ था और तभी एसएससी के बाद में भी अच्छे बैंक्स में वगैरह नौकरियां मिलती थी तो मुझे बैंक में क्लार्क होना पसंद नहीं था तो मैंने दूसरी फैक्ट्रीज़ में एक फैक्ट्री में एज अ सुपरवाइज़र मुझे एक क्लार्क का छप ठप्पा नहीं चाहिए था तो एक सुपरवाइज़र करके मैंने नौकरी जॉइन की ऐसे मेरी पंद्रह साल मैंने सर्विस पूरी की उसके अंतर्गत मेरी शादी भी होगी दो बच्चे भी हो गए जब लड़की पैदा हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे अभी मैं बंधा गया हूँ मुझे इससे ऊपर उभरना है और उसी से बिजनेस की आइडिया मेरे दिमाग में आई अभी बिजनेस की आइडिया यानी बिजनेस करना है ये आइडिया है उसके भी एक छोटा सा मैं इंसिडेंस बताना चाहता हूँ जब मैं हम लोग सर्विस करते थे तो हम लोग शिफ्ट ड्यूटीज में काम करते थे सात से सवेरे सात से तीन तीन से रात को ग्यारह और या कभी ग्यारह से सवेरे सात तक ऐसा और उसमें इतवार की छुट्टी वगैरह नहीं रहती थी वीकली ऑफ रहता था वीकडे में तो मैं और मेरा एक दोस्त ऐसे बैठते थे तो हो, वो हमेशा कहता था अगर मेरे वो उसके उनके पिताजी के बारे में कहता था कि अगर मेरे पिताजी ने बिजनेस चालू शुरू किया होता था ना तो आज हम लोग इधर बैठते नहीं थे ऐसे इधर शाम को इधर बैठ के काम करो ऐसा सब नहीं होता था तो मैंने भी दो तीन बार हाँ में हाँ मिला बाद में मैंने मुझे मेरे दिल में ये सवाल आया अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे नहीं। तो कल उठ के हमारे बच्चे भी हमारे बारे में ऐसे ही बात करेंगे कि अगर मेरे पिताजी ने कुछ किया होता तो वो एक प्रेरणा जैसी हुई दूसरी मेरी लड़, लड़की का जन्म लेकिन बिजनेस में क्या होता है करने की दिलचस्पी हरेक को रहती है लेकिन क्या करना है किस प्रकार का बिजनेस करना है जो हमें सूट हो वो उसका अंदाज़ बहुत बार आता नहीं है तक मैंने क्या किया कि समझो मैं ऐसा सपना देखना देख रहा था कि मैं मेरा बिजनेस शुरू होगा और मेरा बिजनेस शुरू होगा तो मुझे समझो इस इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे या बिजनेस में शुरुआत में तो प्रॉब्लम ज़्यादा और फल कम ऐसा ही रहता है तो उस क्षण को कैसे सामना किया जाए उनका सामना कैसे किया जाए वैसा मैं खुद को बिजनेस की लाइन नहीं मिली थी लेकिन मैं खुद को बिजनेस के लिए मेंटली प्रिपेयर करते रहता था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इन द मेन बाइल आप एजुकेशन के साथ साथ इन सारी चीज़ों को सोचते थे और उस समय का जो एजुकेशन भी था वो जॉब औरिएटेड नहीं होता था जैसे आज है और आज तो सभी चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर है फिर भी इसके बावजूद कुछ लोग इन चीज़ों से अनजान हैं कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर ट्राइबल एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी अभी भी नहीं जी। है तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से बातें हमारी हो रही हैं तो सभी लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझें कि आपको क्या बनना है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट चॉइस करके आप बन सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से आप उन सारी चीज़ों को आ, जानकारी हासिल कर सकते हैं और उस अनुसार पढ़ाई करके आप अपना करियर बना सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा इस्कूल एजुकेशन के साथ साथ हमारी कुछ ऐसी छोटी मोटी मस्ती बरा भी हम लोग कभी कुछ खेल या सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करते हैं जी आ, जैसे आपने कहा कि हमारा ग्रुप है तो ग्रुप में भी हम लोग कुछ ऐसे इनिशिएटिव सोशल वर्क भी करते हैं कभी कभी जुड़ के क्या आपके जीवन में भी ऐसा स्कूल एजुकेशन के बाद नौकरी करते करते आपने ग्रुप के साथ मिल के कोई ऐसा सोशल एक्टिविटीज़ किया है सोशल वर्क करने का उतना मौका मिला नहीं मुझे लेकिन कभी कुछ जो इलेक्शन वगैरह आते थे तो कहीं पार्टी के लिए कोई फ्रेंड का कोई किसी जो इलेक्शन को खड़े रहते हैं उनका कोई किसी से ज़्यादा संबंध है तो उनके लिए वगैरह मदद कार्य करते थे लेकिन उतना सीरियसली नहीं लेते थे अच्छा ऐसे ही नॉर्मली नॉर्मली ठीक <laughs> है बहुत अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने कहा कि उस समय आप ग्रुप मिलके फिल्मों को देखते थे तो उस समाने उस जमाने में जो एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म या पॉपुलर हीरो उस आपके ज़माने में कौन हाँ। थे उसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि मुझे खुद भी एक्टिंग का शौक़ था मैंने काफ़ी नाटकों में ड्रामा में वगैरह पार्ट लिया है तो मुझे संजीव कुमार और जया बच्चन जया भादुरी उनका कौन सा भी पिक्चर होगा ना तो मैं देखने को हमेशा तैयार रहता था और मैं मानता था कि सबसे बढ़िया हीरो हीरोइन वही है भले देखने में उतने अच्छे नहीं थे बाकी हीरो कंपेयर करे तो फिर भी उनका एक्टिंग जो है उसमें जी जो सेटल्टी है जो भाव चेहरे पे बदलती हुए भाव जो जिस प्रकार से वो दिखाते थे और छोटी छोटी रिएक्शंस और हर वाक्य का चार सेंटेंस का पैसेज भी होएगा तो हर वाक्य अपने भाव अनुसार उसकी जो डिलीवरी करनी की और साथ में चेहरे के हाव भी जैसे बदलते थे तो वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते थे अच्छा नहीं। नहीं। <laughs> तो उनका एक गाना जो है बहुत अच्छा लग रहा हो उसके बारे में बताइए कौन से एक ऐसा उनके गीत जो जयाबाद जयाबहादुरी का हो या संजीव कुमार का हो आंधी पिक्चर का एक गीत जो गुलजार जी ने लिखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक लाइन गुनगुना दीजिए तेरे बिना जिंदगी से कोई तो नहीं को शिकवाने ही शिकवाने ही आप सुन रहे हैं साहब है, है। का लिखा और जयाबादुरी और संजीव संजी कुमार, कुमार पर भी चराइस किया गया था ये गाना उस समय बहुत ही पॉपुलर था और काफी लोग आज भी उस गाने को पसंद करते हैं और जिस तरह का जो माहौल है या जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं स्टोरी जो है हमारे जीवन से तालुक रखता है और हम लोग हमेशा ही एक हमसफर को साथ लेकर चलते हैं और हर इंसान जो जो भी मनुष्य प्राणी है वो साथ ही चलना चाहता है अकेला कोई भी नहीं नहीं रहना चाहता है और लोनलीनेस किसी भी व्यक्ति को अच्छा भी नहीं लगता लोनलीनेस जो है बहुत मुश्किल है इवन पशु पक्षी भी साथ मिल ही रहते हैं उनका घोसला भी एक साथ ही रहता है और साथ में मिलने में जो सुख है वो शायद अकेलापन में नहीं है इसीलिए अकेला इंसान कोई भी नहीं रहता अगर रहता भी है तो बहुत कम उम्र में ही वो मर भी जाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में ये सारी जो गीत है कहीं ना कहीं ये हमारे अंतर मन को जानते हैं हमारी जीवन की शैली को पहचानते हैं और ये लिरिक्स ये शब्द जो है हमें टच ही करता है तो आइए चलिए गीतों का सिलसिला तो जारी रहेगा लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं प्रमोद जी से जो बोरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि हमने उनके साथ बात की सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में बात कर रहा है स्कूलिंग के बाद जो सिचुएशन आया वो भी हमने देखा और छोटे मोटे सोशल वर्कर का काम भी वो मतलब बहुत मुश्किल से नॉर्मली जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं या चौल में रहते हैं तो जो भी माहौल बनता है चलो इलेक्शन के लिए चलना है ये <laughs> करना है वो करना है तो साथ में होज लेते हैं <laughs> मना थोड़ी करते हैं तो वो टाइप का ही काम होता रहता था तो आपके जीवन में जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभी हमारे जीवन में दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं सुख के दिन भी आते हैं दुख के दिन भी आते हैं तो ऐसा स्ट्रगलिंग वाला जो पीरियड था वो कब था उसके बारे में बताओ स्ट्रगलिंग वाला पीरियड तो एक जब हमने एटी में बिजनेस शुरू किया था तो हमको आइडिया मिली थी कि इस चीज़ का बिजनेस करने का हमारा बिजनेस था इंस्टेंट फूड मिक्सिस का हाँ हाँ तो वो हमने शुरू किया लेकिन हमारा बिजनेस इस प्रकार का हुआ जैसे कि एक जो गरीब घर का विद्यार्थी होता है वो क्या करता है अर्न एंड लर्न पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी करता है ताकि उसकी पढ़ाई में रुकावट न आए वैसे ही हमने बिजनेस सीखते सीखते बढ़ाया उसमें काफ़ी गलतियाँ की लेकिन एक मुझे लगता है कि एक ऊपर से भगवान का हाथ था तो वो फेज़ भी हमने पूरा किया दूसरा फेज़ मुश्किल यानी चार साल लगातार पहले साल मेरी सासू माँ गुजर गई दूसरे साल मेरे पिताजी गुजर गए तीसरे साल मेरे ससुर जी गुज़र गए चौथे साल मेरी माँ भी गुज़र गई चार सालों के अंदर हमारे परिवार के सभी बुज़ुर्ग एक एक साल के अंतर से गुज़र गए और एक मेरे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे जीवन में एक प्रकार का वाइड ऐसा मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता था बच्चे अच्छे थे आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी थी लेकिन एक कुछ भी कम कमी महसूस होती थी और मैं आस्ते आस्ते अध्यात्म के पीछे लग गया मैंने रेकी आठ से नौ साल की पर उतना संतुष्ट नहीं था बाद में मैंने एक दूसरा एक कोर्स है आ, ब्रह्मा विद्या वो किया उसमें भी आठ साल किया उसके बाद मुझे आ, ब्रह्मा कुमारी का राज्यों का प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला मेरी जिंदगी में आया और तभी से मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है यानी बहुत ही अच्छा एक जैसे जैसे समय बीतता गया काफी चीजें जो जी, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज हर साल आता हुँ, गया हुँ, आ, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अध्यात्मिक तरफ आप जाने लगे धीरे धीरे जो भी आपको नजदीक में आपके सामने जो भी चीजें आती गई उनको सीखना आपने शुरू कर दिया और काफी टाइम भी दिया उनके लिए आपने तो आखिरी में जब आप इस मेडिटेशन योग का कोर्स आपको मिला तो वहाँ पर एक आपको अच्छी फीलिंग आने लगा जो तलाश तलाश का पूरा खत्म है तो, तो वहाँ पर फिर आपने उन चीजों को समझ लिया अच्छी तरह से बैकग्राउंड भी आपका जो पक्का था क्योंकि अलग अलग चीजों को आपने समझा था तो इस वजह से भी ये सारी चीजें हाँ। हो सकती है कि आपका जो हाँ तो मुझे क्या है राज्यों का ज्ञान ग्रहण करने में बहुत आसानी से मैं कर सका हुँ, हुँ, हुँ. क्योंकि काफी सालों से मेरी तलाश जारी थी और आखिरी में समझो दस बारह साल के मेहनत के बाद ही मैं राज्यों के संपर्क में आया तो जब मैं आया तो मैं सहज ज्ञान धारण कर सका समझ सका और धारण भी कर सका जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन को समझने के बाद ऐसा क्या था कि अध्यात्मिक जीवन आपको अच्छा लगने लगा उसके बारे में बताए क्या एक Uh, कौन सी चीजें जो है आपको अट्रैक्ट कर रही थी का काफ़ी ज्यादा प्रभावित हो रही राजयोग में आने के बाद मुझे मेरी स्वयं की पहचान मिली हुँ, हुँ, हुँ। और जब स्वयं की पहचान मिलती है ना तो बहुत सारे डाउट्स बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी क्लियर हो जाते हैं तो मन में एक शांति आती है एक सुकून आता है और आत्मविश्वास जो सकारात्मक आत्मविश्वास है वो भी जागृत होता है और संपन्न होता है तो एक जो मेरे जीवन में एक के बाद एक जो चार मृत्यु हो गई जिससे मैं थोड़ा अस्थिर हुआ था तो वो एक स्थिरता मेरे जीवन में वापस आई और जीवन जीने की सही कला मैंने सीखी राजयोग से और अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो भी होता है समझता हूँ वट एवर कम्स इन माई लाइफ आई टेक इट इन माई स्ट्राइट और जो एक एबिलिटी है नहीं तो परिस्थिति उल्टी आई तो बहुत सदमा जैसा लगता है अच्छी आई तो बहुत खुश हो जाते हैं तो अभी ऐसा नहीं है दोनों परिस्थितियों में अभी पूरा तो मैंने इतना मास्टर नहीं किया लेकिन दोनों टाइप की परिस्थ कम दुख देता है खुशी पहले जैसे एक्साइट नहीं करती आई फील हैप्पी आई टेक इट इन माय स्ट्राइड बट आई एम कूल सो ऐसी ये हो गई है और हर एक के जीवन में ऐसा ही होना चाहिए ऐसा मैं समझता हूँ जो भावनाएं जो अपने मन में खेल करती हैं उस पर हमारी मैंने मेरी भावनाओं पे काबू करने को सिखाई इन शॉर्ट मैंने मेरी भावनाओं पर करना सीखा। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताया कि मेडिटेशन या राजयोग से जो है आ, कभी कभी हमने भी सुना था कि मन जीते सो जगत जी, जी ऐसी सब बातें हम लोग सुनते हैं मन को अगर वश कर लिया तो सब कुछ आपके वश में हो जाता है तो ये बातें बड़ी लंबी लंबी लगती है मुझे तो कभी समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी जिस तरह की भावनाएँ आप मेडिटेशन और राजयोग की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने इन चीज़ों को समझा है और उसको अच्छी तरह से एप्लाई भी कर रहे हैं आप मुझे ला रहा है। तो एक हाथ कोई गीत ऐसा कुछ आध्यात्मिक जो आपको बहुत पसंद आया हो उसके बारे में बता हाँ गीत तो काफी पसंद आए हैं और राजयोग के कोर्स में काफ़ी अच्छे अच्छे गीत भी हैं है तो एक दो जो गीत है न जिसमें जीवन की फिलासफी जो आज मेरा मैं जैसा जीवन जीता हूँ उसकी फिलासफी एक दो पंक्तियों में मुझे लगता है आप बोर नहीं होंगे <laughs> काफी भी गीत सोगे मेरे ओके okay. हरिवे anyway. सब सौंप दे प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा सब सौंप दे प्यारे प्रभु को खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काए गा सब सौंप दो थैंक यू <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सलीट आपने सुनाया हुँ. तो चलिए दोस्तों जैसे कि आध्यात्मिक शक्ति भी अपने आप में अनूठा है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा काम का नहीं है जैसे प्रमोद जी है आफ्टर 60 इयर्स के बाद ही ये सही रहेगा लेकिन हुँ. ऐसा नहीं है क्योंकि आज वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ जो सिचुएशन है जहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ते जा रहे हैं इवन लाइफ में भी है फैमिली में भी है और वर्तमान जो युग चल रहा है उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन्स आते जाते हैं क्योंकि इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में काफ़ी बदलाव आ जाता है देखिए आजकल कैसे आ, इंटरनेट की ज़माने की बात अगर हम लोग करें तो काफ़ी चीज़ें बदलाव हो रही हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कंप्यूटर आने के बावजूद भी इंटरनेट अगर आपने सर्फिंग नहीं सीखा तो भी आप अज्ञान के अज्ञान रह जाते हैं तो जी, जी, सारी जी, चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ जुड़ना शुरू किया है टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के साथ जुड़ती जा रही है तो ऐसे समय में हम लोग जो है कैसे इन सारी चीज़ों को गैप करें किस तरह से अपने आप को अपडेट करें जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड होती जाती है हर कुछ सालों के बाद कुछ महीनों के बाद जो है नए नए वर्षन्स आते हैं हमें भी अपग्रेड होना नहीं तो चाहिए। हम लोग पीछे पड़ जाएंगे और इस तरह से लोग अध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं काफ़ी जो है वर्षन्स आ रहे हैं काफ़ी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उन चीज़ों को भी हमें समझना है अपने मन को समझना है क्योंकि मन ही हमारा जो है चंचल होता जा रहा जा रहा और उसमें ही काफ़ी जो है लहरें जो, जो है हर नई नई चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं विचार चलता है लेकिन वो उस टी हो जाता है जब हमें उसके बारे में पता नहीं होता अगर हमें पता हो तो फिर हमें जो है सतर्क भी हम हो सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं और काम का होगा तो उसका उपयोग कर सकते काम का नहीं होगा तो उसको छोड़ भी सकते हैं तो ये जो चीज़ें हैं शायद आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे हम लोग इन चीज़ों को अपने मन को कंट्रोल करके स्टेबल बना के ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे प्रमोद जी बात करके और मैं कहूँगा कि जीग। आपने जैसे कि कहा कि मैं राजयोग के ऊपर काफ़ी प्रयोग भी हमारे ये अपने अपने जीवन में भी किया है आपने मुझे सुनाया था तो मैं चाहूँगा कि राज्योग और व्यवहार मेडिटेशन एंड बिजनेस इसका समन्वय को हम लोग कैसे मिला के चल सकता है किस तरह से हमारा बिजनेस में मेडिटेशन या राजयोगा का उपयोग हो सकता है कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं नुकसान से बचा सकते हैं ऐसा कुछ है क्या? हाँ मेरी मन में थोड़े विचार हैं मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा जी जी। पहले तो हर एक को लगता है हर नौकरी करने वाले को लगता है की मैं भी बिजनेस शुरू करूँ अभी काफी लोगों के पास पैसा रहता है मनुष्य बल रहता है जगह रहती है सभी प्रकार की सुविधाएं रहती है फिर भी उनको बिजनेस क्या स्टार्ट किया जाए वो जो एक आइडिया जिससे उनका जीवन में बदलाव आ सकता है वो आइडिया ही उनके पास नहीं रहती और वो हर जगह हर जो सामने मिले उसको पूछते जाते ढूंढते जाते हैं लेकिन हमारे राज्यों ने हमें बताया गया है कि हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे खुद के अंदर है तो बाह्यमुक्ता में आके सभी से पूछते जाने के बदले अगर हम थोड़ा अकेला बैठ के सोचें समझें गहराई से चिंतन करें तो काफ़ी उत्तर हमें मिलते हैं दूसरी बात मैंने राजयोग से मैं सीखी ये है कि अभी अच्छी भावना के साथ किसी के मन में एक अच्छा विचार आया जिस समय वो विचार आता है उसी समय विचार को प्रत्यक्ष करने की शक्ति भी साथ में ही आती है अभी हम राजयोग में तो ऐसा ही मानते हैं और ऐसा करते हैं उसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं तो, तो अभी ये तय हो गया कि विचारों में शक्ति है विचार के साथ शक्ति आती है तो हमें किस प्रकार के विचार करने चाहिए राजयोग ने Uh, मुझमें ये भी एक फ़र्क लाया कि आजकल मैं मेरे हर विचार पे विचार करता हूँ मेरे मन में विचार आया क्या वो सही था गलत था या यूजलेस था जो गलत और यूजलेस विचार है जो नकारात्मक है जो परचिंतन के है वो क्या है हम हमेशा कहते विचार शक्ति तो विचार शक्ति भी प्रदान करता है और गलत विचार के साथ मन की शक्तियाँ भी कम होती जाती है दूसरा और क्या होता है बिजनेसमैन का बहुत बार उनके बिज, बिजनेस लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि तुरंत और करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए तो विचारों में स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है विचारों में स्पष्टता तब आएगी जब आपका मन शांत हो बैलेंस्ड हो मन कॉन्फिडेंट हो और मन पॉजिटिव हो तो आपकी सिचुएशन को परखने की शक्ति परफेक्ट होती है जब परखना परफेक्ट होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और सही होता है तो इसी प्रकार हमारे जीवन में गलतियां कम होती जाती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रमोद जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये आप जो बातें बता रहे हैं वो जीवन में एप्लीकेशन के तौर पे जैसे कि एक छोटा भी बिजनेस हम लोग शुरू करना चाहते जी। हैं जी तो उसमें डिसीजन पावर भी चाहिए निर्णय शक्ति अच्छी चाहिए और आइडिया भी अच्छा होना चाहिए उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उस विषय को हम लोग अच्छी तरह से समझें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्ड अगर हमारे पास एक्सपीरियंस अनुभव होता है किसी भी बिजनेस का हाँ। तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं जाते हैं और हम लोग एक स्टेबल बिजनेस शुरू से शुरुआत कर सकते हैं हाँ। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस कभी कभी हमें मुश्किलें आती हैं क्योंकि नया बिज़नेस अगर आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम ही नहीं किया है जी तो फिर आप डायरेक्ट बिजनेस शुरू करेंगे तो मुश्किल हाँ हाँ बराबर क्योंकि ये कैसा रहता है कोई भी बिजनेस आप कनेक्टेड होना चाहिए कनेक्शन के बिना नहीं हो सकता वैसे ही राजयोग भी परमात्मा के साथ शायद कनेक्शन की बात आप कर रहे थे तो उसमें भी ईश्वर के साथ एक पावर हाउस के साथ यानी एक अच्छी बड़ी शक्ति के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है जाता। तो आप अपनी छोटी शक्तियों को कंट्रोल में रख सकते हैं वैसे बिजनेस करना हो तो जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस आपके पास हो और उसके साथ आपका मेंटल पावर आपका माइंड कंट्रोल में है तो हर चीज़ आप बहुत ही सही ढंग से कर सकते हैं तो राजीव को हमारे बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरह से सक, सकारात्मक रूप से हेल्प करता है और जो मूल्य चाहिए बिजनेस क्या होता है कोई भी बिजनेस हो लेकिन उसमें अगर मूल्य होता है नीति होती है तो सक्सेस होती है अगर मूल्यहीन होगा तो बिजनेस जरूर पैसा तो बहुत आएगा पैसा बहुत आ जाएगा लेकिन उसके बाद फिर ड्रॉबैक हमारा यही रहेगा कि हर बार झूठ नहीं चलता सत्य का एक लॉन्ग टर्म नहीं, नहीं।, नहीं चलता। तो इसीलिए मूल्य राजयोग से ही हमारे जीवन में आते हैं उसी अनुसार हम लोग उस मूल्यों को कायम रख के ही हम अपने बिजनेस को भी अच्छा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आखिरी में मैं यही कहूँगा कि जाते जाते बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सिक्सटी रनिंग में हैं और अच्छी तरह से आप बोलते हैं विचार करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके लाइफ में आए होंगे आ, एक हाथ बहुत ही खुशनुमा पल जो आपके जीवन में था उस समय के बारे में बताते हुए उस खुशनुमा पल के बारे में बताइए मेरा खुशनुमा अनुभव सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अच्छा अनुभव यह है कि जब भी मेरी पहचान राजयोग से हो गई मेरा जीवन ही पलट गया नहीं, नहीं। और आखिर में मैं युवाओं को दो बातें कहना चाहता हूँ एक तो ये है हमेशा अभी कोई भी स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विस में, में वगैरह रहते हैं तो वो अपनी कम से कम जो काम है उसके ऊपर करने नहीं जाते हैं तो लगता है मुझे इतना पकड़ा है तो मैं इतना ही काम करूंगा लेकिन उसमें वो खुद का ही ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि जब जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं हमारी कार्य बढ़ती है और जो बढ़ी हुई कार्यक्षमता है आपके जीवन में किसी भी अंग में काम आती है भले आपके घर के घरेलू प्रॉब्लम सॉल्व करने भी हो तो वो जो कार्यक्षमता जो आपकी ने बढ़ाई भले आपके ऑफिस में आप क्लिनिकल काम करके बढ़ाई लेकिन वो घरेलू मामलों में भी काम आती है तो हमेशा ट्राई एंड गिव यर बेस्ट और ऐसा करो कि एक्सेलेंस इज योर रूटीन नाउ आप जो भी काम करते हो एक्सेलेंस से करो यू विल बिकम अ एक्सेलेंट पर्सन दूसरा ये कहना चाहूंगा अपना हमेशा कुछ भी काम हो अपना बेस्ट देने की कोशिश कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बेस्ट हर काम में बेस्ट देना वो भी कोई आसान बात नहीं है बहुत बार आपको अनुभव हो हुआ होगा और आपको बाद एंड में लगा भी होगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता था मैं कर नहीं पाया ऐसा सिचुएशन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ साथ आपने मैसेज दिया हमारे युवा साथियों के लिए और बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करें जब भी आप करें पूरे दिल से करें मेहनत करें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट करके ही आप दिखाएंगे और एक बार आप बेस्ट करते हैं तो फिर बार बार आपको बेस्ट करने की आदत भी हो जाएगी और अच्छा काम ही आपसे होगा आप कोई भी लो क्वालिटी का काम कभी भी नहीं करेंगे तो चलिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है मैं चाहूँगा हमारी युवा साथियों को ये ध्यान में रखें और सभी ध्यान में रखें कि हम जितना करें अच्छा करें बहुत अच्छा करें ऐसी शुभकामना हम यहाँ से करते हैं और प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ बहुत ही अच्छे अनुभव अनुभव हमारे साथ सजा किए सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप हमारे हमारे स्टूडियो में आएँ अपने बताया संडे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक, तक आप खुश रहे मास्त रहे इन शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और दुआ में याद रखिएगा आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो